की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है बाल कहानी चतुर चित्रकार प्राचीन समय में भारत के मध्य देश से एक प्रतिभाशाली चित्रकार यवन देश में गया वहाँ पर एक अनोखा यंत्राचार्य था उसने चित्रकार को अपने यहाँ ठहराया अतिथि की सेवा करने के निमित उसने एक यात्रिक स्त्री को नियुक्त किया जिसे उस शिल्पी ने स्वयं तैयार किया था वह यात्रिक स्त्री चित्रकार के पैर धोकर जा रही थी वह यांत्रिक स्त्री देखने, देखने और व्यवहार करने, करने में इतनी मानवी, मानवी और स्वाभाविक लग रही थी, थी कि उस मूर्ति को देखकर चित्रकार ने सोचा कि वह सचमुच एक औरत, औरत है वह उससे, उससे कुछ, कुछ बातचीत करना चाहता था इसलिए उसने उस नारी से कुछ सवाल किया पर नारी ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर, इस पर चित्रकार, चित्रकार ने, ने उस नारी, नारी का हाथ, हाथ पकड़कर खींचा।, खींचा उसके धक्के से मूर्ति के भीतर की जोड़े हिल गयी और वह मूर्ति दी, नीचे गिर पड़ी चित्रकार को यह समझते देर न लगी कि वह एक यांत्रिक स्त्री थी वह यंत्राचार्य की अकलमंदी पर आश्चर्यचकित रह गया लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि उसे इस रहस्य के बारे में शिल्पी ने कुछ नहीं बताया उसने महसूस किया कि उस यवन चंत्राचार्य ने उस मूर्ति के बारे में चित्रकार से कुछ भी न बताकर उसका अपमान किया है यह बात चित्रकार के मन में खटकने लगी। इस अपमान का प्रतिकार करने के लिए यंत्राचार्य को भी अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देने का चित्रकार ने निर्णय लिया तत्काल ही चित्रकार ने एक ऐसा चित्र तैयार किया जो फांसी पर लटक रहा हो और देखने वालों को लगे कि स्वयं चित्रकार ने ही फंदा अपने कंठ में लगाया है उस चित्र को अपने कमरे में चित्रकार ने इस तरह लटकाया जिससे जो भी बाहर से कमरे में झाक कर देखे उसे तुरंत वह चित्र दिखाई दे तब चित्रकार कमरे के एक कोने में पड़ी पुरानी लकड़ियों के ढेर के पीछे छिप गया थोड़ी देर बाद यंत्राचार्य उस कमरे की ओर से गुजरा उसने देखा कि कमरे के द्वार, के द्वार के खुले हुए है इसलिए उसने भीतर झांका। उसने जमीन पर गिरी यांत्रिक मूर्ति और फांसी पर लटकते चित्रकार को देखा उस दृश्य को देखकर कर यंत्राचार्य डर गया उसने जो यांत्रिक मूर्ति तैयार की थी उसके नष्ट हो जाने की उसे जरा भी चिंता नहीं थी लेकिन भारत से आकर उसके घर ठहरे चित्रकार की मौत पर उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वह उसी, उसी के सिर, सिर लगेगा इसलिए उसने सरकारी, सरकारी अधिकारियों द्वारा, द्वारा इस घटना की तहकीकात कराना उचित समझा यह सोचकर यंत्राचार्य अपने देश के राजा के दरबार में गया और उसे सारी घटना कैसे सुनाई राजा ने उसका पूरा हाल जानने के लिए अपने दरबारी अधिकारियों को यंत्राचार्य के घर भेज दिया अधिकारियों ने आकर चित्रकार के कमरे में झाक कर देखा कमरे में लटकने वाला चित्रकार का शव उन्हें दिखाई दिया वे सोचने लगे कि शव को कैसे उतारा जाए कुछ लोग चित्रकार के कंठ में फसे फंदे को काटने के लिए तलवार भाले और छियाँ ले आए इसी, इसी बीच, बीच कमरे में छिपा चित्रकार उनके सामने आ गया उसे देख सब लोग विस्मय में आ गए चित्रकार ने यंत्राचार्य से कहा महाशय यह बात सच है कि आपने यांत्रिक नारी को मेरी सेवा के लिए नियुक्त करके मुझे भ्रम में डाल दिया मगर आपने अपनी अकलमंदी द्वारा मुझ अकेली को ही भ्रम में डाला जबकि मैंने अपनी अक्ल का प्रयोग करके आपको तथा राजा के द्वारा भेजे गए अधिकारियों को भी भ्रम में डाल दिया है यह बात सुनकर यंत्राचार्य ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया और भारत के महान कलाकार की मन ही मन सराहना की। अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी चतुर चित्रकार